संवेद्नान संवेद्नान के पंख ब्लॉग की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अखिलेश मिश्रा की कहानी बूढ़ी दादी मैं तो दूध घी को कभी अपने मुंह के पास भी नहीं लाती नाम के लिए ये मेरे पास रहता है यदि दे किसी दे को शंका हो तो मालिकाना अपने पास, पास रख ले बूढ़ी दादी ने अपनी बहुओ से कहा मैं मालकिन होती तो खुद कोई खाती कोई भी, भी खाती और अपनी बहुओं को भी खिलाती ऐसा क्या मालिकाना कि जीप तरसती रहे और हाथ देने में लगे रहे मंजली ने व्यंग के साथ कहा खबरदार आगे कुछ कहा तो जीप तरसे मेरे दुश्मन की मेरी तो कभी इच्छा ही नहीं होती है आपकी इच्छा नहीं होती पर हम लोगों की तो इच्छा होती है कि दूध दही और घी की सुगंध कभी कभी नाक में चली जाए मेरे जीते जी तुम्हारी नाक सुगंध को तरसती ही रहेगी ये कहकर बूढ़ी दादी आंगन से उठकर अपने कमरे में चली गई वह गुस्से के साथ जब चलती है तब उनके हाथ और पैर के चांदी के बहूटे खनखनाने लगते है दूध घी का मालिकाना बूढ़ी दादी के ही पास है वह बड़े जतन से इसका बंटवारा किया करती है बंटवारे में सबसे पहले घर के बच्चे फिर पुरुष और अंत में स्त्रियों का नंबर आता है बूढ़ी दादी का ऐसा मानना है कि घर की लक्ष्मी का यह कर्तव्य है कि वह पहले घर के सब सदस्यों को खिलाए और फिर अंत में खुद, खुद खाए उन्होंने अपने, अपने जीवन में सिर्फ त्याग किया है और यही वह अपनी बहुओं से उम्मीद करती है उनके त्याग का ही परिणाम है कि आज गेंदलाल के पास 40 एकड़ जमीन है जब बूढ़ी दादी अपने ससुराल आई थी उस समय गेंदलाल के पास सिर्फ 10 एकड़ जमीन थी यह उन्हें अपने पिता से हिस्सा बंटवारा में मिली थी गेंदलाल के चार बच्चे हुए अतः उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखकर जहाँ भी मौका मिला जमीन खरीदी वह बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पर बुद्धिमानी में किसी एम पास से कम नहीं चार बच्चों को खाने के लिए अन्न की जरूरत पड़ेगी इसलिए जमीन को खरीद लिया बूढ़ी दादी ने एक एक पैसे को जोड़ा है तभी गेंदलाल जमीन खरीद पाए हैं उन्होंने कभी अपने लिए पैसे कहने और कपड़े की मांग नहीं की गेंदलाल जो खरीद देते थे वही पहन लेती थी कहना तो वह मायके से ही लाई लाई, लाई। गले में बंधी सोने की अद्धिया हाथ और पैर के चांदी के बहुते 21 तोले चांदी की करी और अन्य बहुत से कहने गेंदलाल से उन्होंने न तो कभी कोई मांग की और न ही गेंदलाल ने अपने से खरीदने की कोई पहल की बच्चे बड़े हुए तो घर में बहुएं आई पुराने ख्यालों की होने के कारण बुढ़ी दादी का प्यार जताने का तरीका थोड़ा अलग है उनके मन में लड़कों व पुरुषों के प्रति ज्यादा सहानुभूति है क्योंकि वह बाहर खेत में मेहनत का, का काम करते हैं बाहर के काम को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है इनमें भी जिसे वह ज्यादा प्यार करती है उसे थोड़ा ज्यादा दूध और भी दे दिया करती है बात भी सही है इंसान सबको बराबर प्यार कर नहीं सकता इसलिए प्यार जताने में भी कमी ज्यादा की भावना किसी न किसी रूप में दिख ही जाती है सारी कमाई मेरे नाखुम की है एक एक पैसा जोड़कर संपत्ति बनाई है जब उन्हें आदर सम्मान की कुछ कमी महसूस होती तब वह अक्सर अपनी बहुओं से ये बात कहती इंसान को जो चीज आराम से मिल जाती है वह उसकी कीमत नहीं समझता है इसीलिए कहा भी जाता है कि बाप की कमाई घोड़े के बराबर होती है बहू को गेंदलाल और बूढ़ी दादी द्वारा जमीन खरीदने के लिए की गई अटूट मेहनत और त्याग का एहसास नहीं है दान देने में भी बूढ़ी दादी का कोई जवाब नहीं है पूरा गांव छाछ लेने के लिए बूढ़ी दादी के पास ही आता है वह जब से ससुराल आई थी कुछ गाय व भैंस दूध देती ही रहती है उनकी सास उन्हें लक्ष्मी कहती थी उनके हाथ से बनाए घी में बड़े बड़े दाने पड़ते हैं और सुगंध भी ऐसी होती है कि घी बनाते समय सारे गांव को पता चल जाता है कि गेंदलाल के यहां घी बन रहा है गांव के किसी भी घर में भगवान को चढ़ने वाली पूड़ियाँ बूढ़ी दादी के द्वारा बनाए हुए घी से ही बनाई जाती थी और आज भी बनाई जाती है गांव की ही नक नहींबा दादी के नातीन की शादी है उसको हवन में चढ़ाने के लिए शुद्ध घी चाहिए उसे पता है कि शुद्ध घी मालकिन के हाथ से ही बन सकता है मालकिन नातीन की शादी में द्वार पूजा में हवन के लिए शुद्ध घी चाहिए शुद्ध घी घर में नहीं है पूरा गांव मुझसे ही छाछ घी इत्यादि मांगता है जैसे और किसी, और किसी की यहाँ छाछगी वगैरह है ही नहीं ये बड़बड़ाते हुए बूढ़ी दादी घर के अंदर गई और आधा किलो घी ला कर दादी के हाथ में रख दिया नक नहींबा को पता है कि मालकिन से कुछ मांगने पर वह न मिले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता उसे अपनी बेटी की शादी का दिन याद था, जब उसके घर में अरहर की दाल नहीं थी शादी ब्याह में अरहर की दाल न बने तो यहाँ गरीबी की निशानी हुआ करती है नक नहींबा दादी अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कहीं से यह बात बूढ़ी दादी को पता चली तो उन्होंने 50 किलो अरहर की दाल नक नहींबा के घर भिजवा दिया उसको यह भी कह दिया कि इसे लौटाने की आवश्यकता नहीं है वैसे नक नहींबा की इतनी हैसियत भी नहीं थी की वह कभी उसको लौटा पाती नक नहीं बात दादी और बूढ़ी दादी एक ही दिन अपने अपने ससुराल आई थी उनमें इस बात को लेकर एक अलग जुड़ाव है इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी बात के साथ सबसे जुड़ा रहता है वैसे जिनसे कोई संबंध नहीं रहता है उनके साथ भी बूढ़ी दादी स्नेहवत व्यवहार किया करती है बहुओं से उनकी नहीं बन पाती है क्योंकि बहुएं उनके स्वभाव को ठीक से समझ नहीं पाई है समस्या दोनों ही तरफ से है बूढ़ी दादी भी अपने को समय के साथ बदल नहीं पाई है बहुएं उनसे अपने माँ के प्यार की उम्मीद करती है और बूढ़ी दादी हृदय से तो साफ है पर मुँह से कठोर बूढ़ी दादी के चिड़चिड़े स्वभाव से उनके लड़के भी नाराज हो जाते है कभी कभी अपने ही बच्चों से उन्हें कठोर व्यवहार झेलना पड़ता है मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता है लगातार संघर्ष करते करते वह तनाव की वजह से कुछ चिड़चिड़ा हो जाता है जो इंसान सबकी जिम्मेदारी अपने सिर ले, ले लेता है वह ज्यादा तनाव महसूस करता है अक्सर देखा गया है कि जिसका मन और हृदय साफ होता है उसकी वाणी में कुछ असंयम आ ही जाता है अपने बेटों और बहुओं की कड़ी बात उन्हें बहुत देती है उनका सारा जीवन इन्हीं की भलाई के लिए समर्पित है अपने जीवन की इस संध्या बेला तक वह काम में ही लगी रहते हैं। उनके जीवन के आखिरी कुछ महीने कष्ट में बीत रहे हैं। सभी बहुएं यथोचित सेवा करती है सभी बहुएं उम्र के साथ उनके त्याग को कुछ कुछ समझने लगी हैं। बूढ़ी दादी की इच्छा थी कि उनके प्राण गेंदलाल के सामने ही छूटे और हुआ भी ऐसे ही। एक दिन बूढ़ी दादी, दादी ऐसी सोई कि उठी ही नहीं, नहीं। भारत की नारियां अपने पति के सामने प्राण छोड़ना अपना सौभाग्य समझती हैं। बूढ़ी दादी के जाने के बाद घर का मालिकाना बड़ी बहू के हाथ में आ गया है वह भी अपनी सास की तरह कर्तव्य का निर्वहन करने लगी है अब उनकी देवरानियों को दूध घी की मात्रा ज्यादा मिलने लगी है पर गांव के दूसरे लोगों को मिलने वाली मात्रा में बहुत ज्यादा कटौती हो गई है नक नहीं बात दादी ने तो अब घर आना ही छोड़ दिया है घर आने से उसे मालकिन की याद आती है और उसको पता है कि छाछ भी अब नहीं मिलेगा मालकिन के जाने की, की बात अब किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती है नक नहीं पाने एक दिन गेंदालाल से कहा उसका खजाना कभी खाली नहीं रहता था बड़बड़ाते हुए किलो भर छाछ दे देती दे थी मालिक भगवान हमको भी मालकिन के साथ ही उठा लेता तो अच्छा रहता साथ में आए थे साथ ही चले जाते यह कहते हुए नक नहीं बाकी आंखें गीली हो गयी जीवन मरण तो भगवान के हाथ है गेंदालाल ने कुछ सोचते हुए दुखी मन से कहा बुढ़ी दादी अपने चिड़चिड़े स्वभाव के बावजूद बहुत लोकप्रिय थे गांव में शादी ब्याह में उनके आने के लिए अलग से निवेदन किया जाता था उनके जाने के बाद गांव खाली हो गया है गेंदलाल भी अब बहुत अकेला महसूस करते हैं उन्होंने दूध घी का सेवन बंद कर दिया है बूढ़ी दादी की पुण्य तिथि से एक दिन पहले गेंदलाल को अचानक घी खाने की इच्छा हुई यह शायद बूढ़ी दादी की याद के कारण हुआ है क्योंकि उन्हें पुण्य तिथि का ध्यान नहीं था बड़की आज दाने वाला घी देना गेंदालाल ने कहा जी बड़की ने एक कटोरा भरकर घी दिया गेंदलाल को घी में दाने नजर नहीं आ रहे हैं घी कुछ पतला है गेंदलाल को अचानक महसूस हुआ कि बुढ़िया को मरे हुए एक साल हो गया है अभी आप सुन रहे थे अखिलेश मिश्रा की कहानी बूढ़ी दादा वाचक स्वर भारती परिम